माँ की बातें स्वामी शांतानंद मैंने माँ से पूछा माँ आध्यात्मिक जीवन कैसे बिताऊं माँ ने कहा जैसा कर रहे हो वैसा ही करते जाओ उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना तथा सर्वदा उनका स्मरण मनन रखना मैं बड़े बड़े महापुरुषों का पतन देखकर कर भय होता है माँ माँ भोग्य वस्तुओं को लेकर रहने से भोगवासनाएँ आज उठती हैं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 तुम तो कलकत्ते के लड़के हो इच्छा होने से विवाह करके सांसारिक जीवन बिता सकते हो पर जब वह सब त्याग कर दिया है तो फिर उस ओर दृष्टि क्यों देते हो थूक कर फिर वही थूक क्यों चाटना मैंने पूछा माँ आसन प्राणायाम करना क्या अच्छा है माँ आसन प्राणायाम करने से सिद्धाई होती है सिद्धाई लोगों को भत करती है मैं साधु का विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करना क्या अच्छा है